गीता तत्व चिंतन रस और उसकी निवृत्ति निराहार का अर्थ निराहार शब्द का अर्थ टीकाकारों ने विषयों का आहरण न करना लिया है अर्थात चक्षुर्री से रूप का ग्रहण न करना निराहार हुआ स्पर्शेंद्रीय का स्पर्श संवेदना का ग्रहण न करना निराहार हुआ स्रोतेंद्रिय का शब्द का ग्रहण न करना निराहार हुआ आदि जब तक आँख कान नाक आदि इंद्रियाँ अपने बाहर के विषयों के लिए बंद रहेंगी तब तक उनके विषय निवृत्त रहेंगे पर हम कब तक नेत्रों को बंद किए रहेंगे कब तक कान में उंगली डाले रहेंगे कब तक नाक दबाए रहेंगे जैसे ही इंद्रियों पर से नियंत्रण हटेगा कि वे तुरंत अपने विषयों की ओर दौड़ पड़ेंगी क्योंकि विषयों के प्रति आसक्ति मन में बनी हुई है उनके प्रति रस अभी सूखा नहीं है निराहार शब्द का मुख्य अर्थ होता है भोजन न करना शरीर को भोजन न देने से सारे इंद्रियां शिथिल हो जाती है और उनमें विषयों के ग्रहण की सामर्थ्य नहीं रह जाती पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि विषयों के प्रति उनका अनुराग भी समाप्त हो जाता हो कोई बहुत दिनों से बीमार है भोजन नहीं खा सकता है उसे संसार के सारे विषय फीके लगते हैं विषयों में उसे कोई आकर्षण कोई खिंचाव नहीं मालूम पड़ता पहले वह बहुत कामी था पर अब कामनी को समीप पाकर भी उसके अंग उद्वेलित नहीं होते पहले वह बहुत लोभी था पर धन और रुपये पैसे की बात अब उसको अधिक प्रलोभित करती नहीं दिखाई देती इसका क्या यह मतलब हुआ कि विषयों के प्रति उसका अनुराग अब नहीं रहा नहीं ऐसी बात नहीं बात यह है कि भोजन न कर पाने से उसकी इंद्रियां छीण हो गई हैं और उनमें विषयों की ओर जाने की क्षमता नहीं रही इसका प्रमाण यही है कि जब वह स्वस्थ हो उठता है तो पुनः उसकी इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर पूर्ववत बे बेलगाम बेलगाम भागने लगती है इसीलिए निराहारी की विषय निवृत्ति क्षणिक होती है वह असमर्थता के कारण विषयों का भोग नहीं कर पाता पर उसमें विषयों के प्रति पूरा लगाव होता है यह लगाव तभी खत्म होता है जब वह परतत्व को देख लेता है इंद्रियों पर निराहार का प्रभाव प्रतीत होता है कि उपवास की प्रथा भी इसीलिए चल पड़ी कि चंचल घोड़ों के समान बलवान इंद्रियों को भोजन से वंचित करके निर्बल बनाकर पकड़ लेना यह हाथी को पकड़ने के समान है हाथी को पकड़ने के लिए उसे पहले गड्ढे में गिरा देते हैं और वहाँ बहुत दिनों तक उसे निराहार रखते हैं इससे जब वह कमजोर हो जाता है तब उसे पकड़ लेते हैं इसी प्रकार उपवास के सहारे मन को शिथिल करके पकड़ने का अभ्यास किया जाता है क्योंकि मन अन्नमय होता है वह अन्न से पुष्ट होता है और अन्न के अभाव में शिथिल हो जाता है इस तथ्य को समझाने के लिए हमें छांदोग्य उपनिषद में एक रोचक कथा प्राप्त होती है श्वेत उद्दालक आरुणी ऋषि का पुत्र है उसे समझाते हुए पिता कहते हैं अन्नमयम ही सौम्य मन है आपोमय प्राण तेजोमयी वाक् आदि यानी हे सौम्य मन अन्नमय है वह अन्न से ही बनता है प्राण जलमय है वाक् तेजोमयी है आदि श्वेत केतु को इस पर विश्वास नहीं होता वह कहता है अतो तेजसो तत् सर्वेव मनस्वन्नमय मित्यत्र नैकांत न मम निश्चय जाता है आपके अनुसार जल और तेज के विषय में जो भले ही सब कुछ ऐसा ही हो किंतु अभी तक मुझे इस बात का पूरा निश्चय नहीं हुआ कि मन अन्नमय है श्वेत केतु की के शका शंका यह थी कि मन तो सूक्ष्म है जबकि अन्न स्थूल तो स्थूल अन्न से सूक्ष्म मन कैसे बन सकता है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 वह मन हो जाता है परंतु फिर भी श्वेत केतु की शंका दूर नहीं होती इसलिए पिता कहते हैं पंच दशाह मासी कामम अपह पीब अपोमय प्राणो न पीब इति। तू पंद्रह दिन भोजन मत कर केवल यथेक्ष जलपान कर प्राण जलमय है इसलिए जल पीते रहने से उसका नाश नहीं होगा श्वेत केतु वैसा ही करता है वह पंद्रह दिन अनाहारी रहता है सोलहवें दिन जब पिता के पास आता है तो पिता कहते हैं तू रिक यजुह और शाम का पाठ कर के तू कहता है नवई मां प्रतिभांति मो भो इति भगवान मुझे उनका प्रतिभान स्फूर्ण नहीं होता तब पिता निर्देश देते हैं आसान अथ में विज्ञास्यसी इति अच्छा अब तू भोजन कर तब मेरी बात समझ आएगा उसने भोजन किया और पिता के पास आया फिर पिता ने जो कुछ पूछा वह सब उसने बता दिया इस आख्यायिका का तात्पर्य यही बताता है कि मन अन्न से पुष्ट होता है यदि व्यक्ति निराहारी रहे तो मन अशक्त हो जाता है स्मृति छीड़ पड़ जाती है पर इससे विषयों के प्रति उसका राग नृत्त नहीं होता परम तत्व के साक्षात्कार के लिए इस राग का निवृत्त होना आवश्यक है